देवी भागवत नवम स्कंध नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन रोही, कृतघ्न विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूध उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं इसके बाद सात जन्मों तक वे चांडाल होते हैं गंगा लेकर प्रतिज्ञा करके उसे न पालने वाला जन्मों जन्मों तक तक होता होता है। है। देवी सालक ग्राम का का का करके की हुई प्रतिज्ञा पालन न करने वाला जन्मों तक का कीला होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला सात जन्मों तक सर्प होता है इसके बाद ब्राह्मणेतर मानव की योनि में जन्म पाकर शुद्ध होता है देव मंदिर में असत्य बोलने वाला सात जन्मों में देवल होता है ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला व्याघ्र की जाति में जन्म लेता है तदनंतर तीन जन्मों तक वह गूंगा और बहरा माना होता है मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है और कृतघ्न विश्वासघाती ब्याज होता है वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह मेढक होता है वे उपर्युक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की सात सात पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं मूर्खता के कारण अपने नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अनास्था रख कर निरंतर कपटपूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपहास उपवास से रहित एवं उत्तम सदवाक्य का निंदक ब्राह्मण धूम्रकुंड नामक नरक में निवास पाता है वहाँ उसे धूम्र के ही आहार पर रहना पड़ता है फिर कम क्रमशभ मत्स्य आदि नाना प्रकार के जलचर योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है वह धूम के अंधकार से पूर्ण धूमांध्र नामक नरक में जाता है उसे धुएँ के कारण कष्ट भोगना पड़ता है भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहाँ रहता है तत्पश्चात सात जन्मों तक वह चूहे की योनि में जन्म पाता है तदनंतर नाना प्रकार के पक्षियों कीलों वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात शुद्ध होता है पतिव्रतें ये सुविख्यात नरक कुंड बताए गए हैं इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी गिनाए गए हैं अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं कहाँ तक बताया जाए